रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण नमूना तकनीकों के थे। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद उन्हें नवगठित मंत्रिमंडल का सांख्यिकी सलाहकार नियुक्त किया गया 1955 में उन्होंने भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया जिसमें बेरोजगारी खत्म करने के लिए तेजी से औद्योगिकरण की दलील दी गई। उन्होंने इस्पात उद्योग और बड़े कारखानों में भारी पूंजी निवेश की अनुशंसा की नियोजन का उनका दृष्टिकोण 1940 के दशक के आधिक संकट को प्रतिबिंबित करता था अतिरिक्त श्रम शक्ति को व्यापक में खपाना, लेकिन 1970 के दशक तक इन की वैधता लगभग खत्म हो गई क्योंकि औद्योगिकरण में राज्य का भारी पूंजी निवेश प्रभावी रूप से गरीबी हटाने में सफल नहीं रहा इसलिए बाद की आर्थिक नीतियों में सीधे तौर पर ग्रामीण गरीबी दूर करने के प्रयास किए गए सांख्यिकी तौर तरीकों से आकर्षित हो महालनोबिस ने इनका गहन अध्ययन आरंभ किया और कॉलेज में एक सांख्यिकी प्रयोगशाला की स्थापना की इसी प्रयोगशाला ने उन्नीस में विकसित होकर भारतीय सांख्यिकी संस्थान का रूप लिया उन्होंने उन्नीस में सांख नामक सांख्य नामक सांख्यिकी की एक भारतीय पत्रिका भी शुरू की सारा जीवन वे उसे विकसित करने और उसके संपादन में योगदान देते दे रहे 1950 में उन्होंने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने विभिन्न विषयों के अंतर सम्बन्धो पर विश्व स्तरीय काम किया और दुनिया के अग्रणी वैज्ञानिकों को साथ जोड़ा प्रख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक जे.बी.एस. बी भारत में आवासीय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान में नियमित कार्यकर्ता की तरह काम करने लगे हार्ल के मार्गदर्शन में संस्थान जल्द ही भारत में जीव और वनस्पति अनुवंशिकी का अग्रणी शोध केंद्र बना विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ और साइबर नेटिक्स के पितामह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान में विशिष्ट प्राध्यापक की हैसियत से चहमा बिताए ने सांख्यिकी का उपयोग विभिन्न प्रकार की सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों को गहराई से समझने के लिए किया 1920 के दशक के आरंभ में उन्होंने कलकत्ता के एंग्लो इंडियन समुदाय पर जुटाए गए आंकड़ों द्वारा विभिन्न समुदायों के शारीरिक गुणधर्मों को मापने का तरीका खोजा 1930 के दशक में केंद्रीय जूट समिति ने उन्हें समूचे बंगाल का सर्वेक्षण कर जूट के कुल उत्पादन का अनुमान लगाने को कहा वह इतना बड़ा सर्वेक्षण था कि इससे उन्नीस सौ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के पहले चरण की नींव पड़ी बाद में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भारत में गरीबी और लोगों के जीवन स्तर के आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत बन गए